महाभारत कर्ण कर्णपर्व ओ श नमः नम प्रथम्याय कर्णवध का संक्षिप्त वृत्तांत सुनकर जन्मे जय का वैश्व पायजी से उसे विस्तार पूर्वक कहने का अनुरोध नारायण नमस्कृत नरम से नरोत्तम देवी सरस्वती व्या तत् जय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 अर्थात महाभारत का पाठ करना चाहिए वे ततो वाचो द्रोण पुत्र वह सम्पा जी कहते हैं राजन द्रोणाचार्य के मारे जाने पर दुर्योधन आदि राजाओं का मन अत्यंत उद्विग्न हो गया था वे सब के सब द्रोण अश्वस्थामा के पास आए द्रोण मनु तो मोहवस उनका बल और उत्साह नष्टा हो गया था वे द्रोणाचार्य के लिए बार बार चिंता करते हुए शोक से व्याकुल हो कृपा कुमार अस्वस्थामा के पास उसके चारों ओर बैठ गए ते मुहूर्तम समास्व तुभे शास्त्र सम्मित रात्रा गहे पाला स्वाणे स्मान भेज रे वे शास्त्रानुकूल युक्तियों द्वारा दो घड़ी तक अश्वस्थामा को सांत्वना देते रहे फिर रात हो जाने पर समस्त भोपाल अपने अपने शिविर में चले गए देवे स्वपि कौरभ्य पृथ्वी शाम नापनुवं सुखम चिंतन त्यम तीव्रम दुःख शोक समन्वता कुनंदन शिविरों में भी वे भूपगण सुख न पा सके संग्राम में जो घोर विनाश हुआ था उसका चिंतन करते हुए दुख और शोक में डूब गए विशेषतः सूतपुत्रो राजा ही सो सेकुनिशोबल्च महाबल उसीतास्ते निशाम ताम तुम दुर्योधन निवेश चिंतन परिक्लेन पांडवाना महात्मना विशेषतः सुतपुत्र कर्ण राजा दुर्योधन दुस्सासन तथा महाबली सुबल पुत्र शक्नी ये चारों उस रात को दुर्योधन के ही शिविर में रहे और महात्मा पांडवों को जो बड़े बड़े क्लेश दिए गए थे उनका चिंतन करते रहे यदद्यूते परक्लिष्टा कृष्णा चानायिता सभा तत्स्मरण तो अनुशोचन तो भ्रमदिग्न थे तथा दूत क्रीड़ा के समय जो द्रुपद कुमारी कृष्णा को सभा में लाया गया और उसे सर्वथा क्लेश पहुँचाया गया उसका बारंबार स्मरण करके वे शोक मग्न हो जाते और मन ही मन अत्यंत उद्विग्न हो उठते थे, थे। तथा तो संचितताल्यूतकारिता दुखे न क्षण राजन जगामादशोप राजन इस प्रकार पांडवों को जुए के द्वारा प्राप्त कराए गए उन क्लेशों का चिंतन करते करते उनकी वह रात सौ वर्षों के समान बड़े कष्ट से व्यतीत हुई तथा ततः प्रभाते शासन चक्रुरावश्यकम सर्वे विधि न कर्मणाम तदनंतर निर्मल प्रभात काल आने पर देव के अधीन हुए समस्त कौरवों ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार शौच स्नान सन्ध्या वंदन आदि आवश्यक कार्य पूर्ण किया च कियाग्मासुरी युद्धा चयु कर्ण सेनापति कौतुकमला पूजय द्वजश्रेष्ठा दधिपात्र घृता क्षत गोभीधनीय वंद्यम आज आशीर्भ सूतमागधवी भरतनंदन प्रतिदिन के आवश्यक कार्य संपन्न करके आश्वस्त हो उन्होंने सैनिकों को कवच आदि धारण करके तैयार हो जाने की आज्ञा दी तथा कौतुक एवं मांगलिक कृत्य पूर्ण करके कर्ण को सेनापति बनाकर वे सबके सब दही पात्र घीत अक्षत गौ अश्व कंठभूषण तथा बहुमूल्य वस्त्रों द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मणों का आदर सत्कार करके सूत मागध और वंदी बंदीजनों द्वारा विजय सूचक आशीर्वादों से अभिनंदित हो युद्ध के लिए निकले तथा पांडवाराजन कृत पुराणिक्रिया राजन इसी प्रकार पांडव भी पूर्वान्ह में किए जाने वाले नित्य कर्मों का अनुष्ठान करके तुरंत ही शिविर से बाहर निकले उन्होंने युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया था तत प्रवृत्ति युद्धम तुम्लम लोम हर्षण गुरुणाम च परस्पर जय तदनंतर एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले कौरवों और पांडवों में भयंकर रोमांचकारी युद्ध आरंभ हो गया तयोद्वै तो दिवस युद्धम कुर पांडव सेन यो कर्णे सेनापत राजभुआद्भुत दर्शनम राजन कर्ण के सेनापति हो जाने पर उन कौरव पांडव सेनाओं में दो दिनों तक अद्भुत युद्ध हुआ ततः शत्रुराष्ट्र फागुन निपाति उस युद्ध में शत्रुओं का महान संहार करके कर्ण पुत्रों के देखते देखते अर्जुन के हाथ से मारा गया ततु संज सरम ग नागपुर धृतं आचष्ट धृतराट्ट्रय कुरुजांगले तदनंतर संजय ने तुरंत हसनापुर में जाकर कुरुक्षेत्र में जो घटना घटित हुई थी वह सब धृतराट्र से कह सुनाई जन्मे जय उच आतं शुवा द्रोणम त्यापी महारत आ जरा मत वृद्धो राज बोले ब्रह्म गंगानंदीषम तथा महारथी द्रोण को मारा गया सुनकर ये बूढ़े राजा अम्बिकानंदन धित राष्ट्र को बड़ी भारी वेदना हुई थी सश्रुआ नि कर्णम दुर्योधन हितैषम कथम द्विजवर प्राणान अधार्यत दुखित्रेष्ठ फिर दुर्योधन के हितैषी कर्ण के मारे जाने का समाचार सुनकर अत्यंत दुखी हो उन्होंने अपने प्राण कैसे धारण किए जयासा पुत्राणत पार्थिव तस्व्य कथम प्राणत कुरवशी राजा ने जिसके ऊपर अपने पुत्रों की विजय की आशा बांध रखी थी उसके मारे जाने पर उन्होंने कैसे प्राण धारण किए दुर्मरम तदह मन नृणाम कथेपिवर्तताम यहां निपा। मैं समझता हूं कि बड़े भारी संकट में पड़ जाने पर भी मनुष्यों के लिए अपने प्राणों का परित्याग करना अत्यंत कठिन है तभी तो कर्णवध का वृत्तांत सुनकर भी राजा धितराज ने इस जीवन का त्याग नहीं किया तथा शांत नव वृद्धम ब्रह्मण बालिक द्रोणम चोमदत्त भूरी स्रव्या ब्रह्मन् उन्होंने वृद्ध शांत नंदन भीस्म द्रोण सोमदत्त तथा भूरि स्रवा को और अन्यान सुहृदों पुत्रों एवं पौत्रों को भी शत्रुओं द्वारा मारा गया कर भी जो अपने प्राण नहीं छोड़े उससे मुझे यही मालूम होता है कि मनुष्य के लिए पूर्वक मरना बहुत कठिन है ए तन्मे सर्व चक्षुविस्तरेण महामे पुरवे साम पूर्वेशनवाण्चरित महत महामुनि मुनि यह सारा वृत्तांत आप मुझसे विस्तारपूर्वक कहें मैं अपने पूर्वजों का महान चरित्र सुनकर तृप्त नहीं हो रहा हूँ इसी श्री महाभारती कर्णपर्वणि जन्मे जय वाक्य नाम प्रथमोध्याय इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर्व में जन्मेजय वाक्य नामक पहला अध्याय पूरा हुआ